ओ शांति शांति शांति सामवेद तलवकार साखिया के नौपनिषद इसमें हम लोग दशम मंत्र का विचार कर रहे थे आचार्य ने ब्रह्मिद्या का व्याख्यान करने के बाद कह दिए कि यदि मन्य से सुबे देती अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप सुवेद अर्थात विषय तो न जानते हैं तब तो धर्म है वापी तो आप कम ही जानते हैं आगे वो जा करके एकांत में फिर विचार करके आकर के कहा वेद कैसे वो जाना उसके लिए वो कहा कि नाहम मन्य सुबे देती नो नो वे देती वे और इसको निश्चय करने के लिए वो जोर लगा करके भी कहता है यो नद वेद तदवेद हम लोगों के बीच में जो इस ब्रह्मो को हम जैसा कहता है ऐसा जानता है वही ब्रह्मों को ठीक जानता है और चतुर्थ पाद में कहा गया फिर उसी को कैसा आप जानते हैं उसको दोहराता है नो नो वेदी वेद चाह आपने निश्चय वो कहा ये विचार हम लोग कर रहे थे आचार्य ने उसको फिर संशय में डालने के लिए कहे आप कहते हैं कि अब ना हम मन्य सुवेदे थी और इधर भी कहते हैं कि वेद च ये तो परस्पर विरोध है कि विरुद्ध बात कैसे कहते हैं ऐसे उसको संशय में डालने के बाद भी वो निश्चय करके कहता है भाष्य में हम लोग देख रहे थे ष्ठ पंक्ति में अन्य इति अनदेव तद्द विदता आचार्योक्तागम संप्रदायबला उपपत्तिबला जगर्ज ब्रह्म दृढ़ विद्यानश्चयता दर्शयन आत्मनः आचार्य का वचन था अनदेव तद्द विदता वो जो है है वो से अन्य विदे जो विदित अर्थात जो हमसे भिन्न है विषयत्व ना जो ज्ञान होता है उसको विदित कहा गया जो कि हेय होता है ये आत्मतत्व तो इससे भिन्न है और अविदित अधि अविदित अर्थात जो विषयत्व न ये ज्ञान नहीं होता वो उपादेय बन जाता है तो उपादेय से भी ये भिन्न है क्योंकि ये तो प्राप्त है हमारा वास्तव स्वरूप है इस प्रकार की आचार्य ने आत्म तत्व का व्याख्यान इति आचार्य उक्त आगम आचार्य के द्वारा कहा गया आचार्य उक्तम यद आगम आगम का संप्रदाय बला श्रवण हो गया आगे उपपत्ति स्वयं विचार किया आगे अनुभव हुआ अनुभव बला ये तीन जहाँ होते हैं वो निश्चित प्रमाण ये तीन होने से आगम उपपत्ति और अनुभव इसके आधार पर और कहते हैं कि जगर जगर्ज अर्थात गर्जन करके कहा गर्जन अर्थात निश्चय अपना दृढ़ निश्चय को बताया ब्रह्म दृढ़ निश्चयता दर्शयन आत्मन ब्रह्म विद्या में अपना दृढ़ निश्चय दिखाते हुए अर्थात तो हमको आपने जैसा कहा ऐसे ही अभी हमको ज्ञान हुआ है कथम कैसे आपको ज्ञान हुआ इति इति्यते वो कहता है यो तृतीय पाद में है यो नेद तदवेद इसका भी व्याख्यान देते हैं यो अर्थात यह यह का अर्थ कहते हैं कश्चित नो आगे मंत्र में है इसका अर्थ अस्माकुवचन यो अस्माक सब्रह्मचारीणा मध्ये तो नो में जो ष्टी आया किस अर्थ में आएगा में हम लोगों का बीच ब्रह्मचारिणा मध्ये कहते हैं तद् अंतिम जो, अंति जो वेद कहा गया था इसी पृष्ठा में भाष्य में प्रथम भक्ति में वेद ची चब्दात न वेद अर्थात जो हमने कहा वेद न वेद इसको यहाँ तृतीय पाद में जो यो नस्त तद तद शब्द से इतना लेना है जो कि द्वितीय पाद में अंतिम में कहा गया था वेद चो तद पद से लिया जाएगा और वो वेद का अर्थ हो गया था वेद नेद ये हो गया मदुक्तम वचनम उसको तद पद से लिया जाएगा यो नस् तदवेद वेद अर्थात तद तद मदुक्तम वचनम वेद हमने जो कहा उसको जो जानता है जानता है अर्थात तत्त्व तो वेद शब्द तो नहीं शब्द तो नहीं तो जो चार वेद को यह चतुर्वेद ज्ञाता तस्मे तस्में इदम दातव्यम इस प्रकार की कहने के बाद आकर के कहेगा हम जानता है वेद चार है इस प्रकार नहीं है कहते तत्व तो वेद वास्तव उसका लक्ष्यार्थ को जो समझ लिया स जो इस प्रकार के समझ गया यह कहा गया था मंत्र में तो यह है स मंत्र में नहीं है कहते यह कहा गया था स उसके साथ लाना पड़ेगा क्योंकि यत तद और नित्य संबंध है ये तो साथ में तद भी आएगा इसलिए जो जानता है वह तदवेद आगे तृतीय पाद में है यो नष्ट तदवेद आगे फिर है तदवेद वो तदवेद अर्थात उसका अर्थ कहते हैं तद ब्रह्म उस ब्रह्म को वेद वेद अर्थात जानता है वेद में क्या सूत्र लग गया क्या प्रत्यय हुआ हुआ तभी गुण हो गया यो, जो ब्रह्म को हम जैसा कहा ऐसा जानता है वो ही ब्रह्म को जानता है किंग पुनः तदवन आपका वो वचन क्या है आप तो अभी कह दिए मैं जो कहा उसको जो जानता है वो ठीक जानता है आपका वो वचन क्या है इति अत आह चतुर्थ पाद में वो पुनः दोहराता है अपना बात को नो न वेदेति वेद जो कि प्रथम पा, द्वितीय पाद का अंतिम में था वेद च च से न वेद च तो वेद न वेद ये दोनों आ जाता है इसको फिर चतुर्थ पाद में कह देता है वो आप कैसे जानते हैं ब्रह्म को उसके लिए कहता है नो न वेदेति वेद मैं नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं है और जानता भी हूँ आगे ये हो गया शिष्य का वाक्य नो वेदेति ने और आचार्य का वाक्य था आगम अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिता अधि ये दो वाक्य हो गया अभी शंका करने वाला टीका में कह रहा है आचार्य वचनाद अन्य देव वचनं शिष्य उवाच इति न नियम आचार्य का वचन से अन्य वचन आचार्य का वचन कौन था कौन सा अन्य देवत अथवा विदिताद अधि ये आचार्य का वचन था आचार्य का वचनाद अन्य देव वचन शिष्य उवाच शिष्य का वचन कौन था नो ने देद च यह हम पहले कह करके फिर बाद में प्रश्न करता है अर्थात उतना उतना नहीं थोड़ा कम एकाग्र होने से भी चलेगा बहुत ज्यादा हम नहीं करें ठंडी थोड़ा अधिक है थोड़ा नींद भी लग जाएगी शक्ति चला जाएगा शरीर रक्षण के लिए तो फिर भी थोड़ा एकाग्रता होने से भी चलेगा एकाग्रता होने का अर्थ है कि ये बाक्यों को लेकर के बुद्धि संस्कार बनाएगा संस्कार अगर होगा तो आगे आगे शास्त्र जब फिर हम सुनते रहेंगे जिस चीज में संस्कार है उस चीज का विचार ग्रहण करने में बुद्धि को कम बल पड़ता है बुद्धि को अगर बहुत ज्यादा बल पड़ेगा बुद्धि थक जाएगा सो जाएगा जितना जितना संस्कार बनता है बुद्धि को उतना उतना कम बल पड़ेगा जैसे जो कार्य करने में हमको पहले बिल्कुल पता नहीं है तो थोड़ा सा करने से थक जाते हैं उदाहरण वही कहसे थे जो पहले पहले साइकिल चढ़ते हैं बिल्कुल अर्थात दिसंबर महीना में भी पसीना निकल जाता है किंतु आगे जब अभ्यस्त हो जाते हैं कितना हमारा एकाग्रता कम आवश्यक होता है साइकिल चलाने के लिए आगे हम और भी कुछ कर सकते हैं उस समय में भी इसी प्रकार के अर्थात जब संस्कार बन जाता है तो सरल होता है संस्कार बनने से क्या लाभ होता है बुद्धि को पूरा और इसमें अर्थात श्रवण में, अर्था में लगाने का जरूरत नहीं है जब संस्कार बन गया वक्ता कह दिए आपका संस्कार है आप समझ लें हमारा बुद्धि तब मुक्त रहेगी अन्य उसके ऊपर और गंभीर चिंतन करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में हम जो सुनते हैं हमारा बुद्धि पूरा इसी में लग जाता है थक जाता है कभी सो भी जाएगा किंतु जब धीरे धीरे संस्कार बनता है सुनने का समय में बुद्धि चलेगी अच्छा इसका तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है वहां ऐसे कहा गया था इसको कहते हैं जो धीरे धीरे व्युत्पन्न विद्यार्थी होते है ये सब संस्कार बनाने का आवश्यकता है शुरुआत में तो थोड़ा कठिन होता है संस्कार बनने से किंतु आगे ये लाभ होता है बुद्धि को कम परिश्रम होता है तब तो तुम तो तो तो अधिक पाठ भी पढ़ पाते हैं पढ़ाते हैं वो सब करते हैं उद्यम तो करना ही है अभी अभी शंका करने वाला कहता है कि आचार्य वचन से शिष्य का वचन ये भिन्न है ऐसा वो शंका करने से सिद्धांति कहता है कि न आशंका नियम इस प्रकार की आशंका नहीं करना है भाष्य में यदेव अन्य अन्य अथो अथो इति उक्तम केन आचार्या। आचार्या। आचार्या। अथो अधी। ये के द्वारा कहा गया था आचार्य उक्तम वस्तु वस्तु अर्थात जो आत्मतत्व ब्रह्म बसेस्तुन ऐसे उदि सूत्र से तुन प्रत्यय होता है वस्तु बसती वस्तु सर्वत्र जो वास करता है अर्थात आत्मतत्व तो ब्रह्म आचार्य के द्वारा कहा गया आगे अनुमान युक्ति आगे अनुभव ये इसके द्वारा संयोज्य संयोज्य अर्थात निश्चितम निश्चित करके वाक्यांतरेण शिष्य कहा शिष्य का वाक्य कौन था नो न वेदेति थी वेद च कहते है नो न वेदेति थी वेद थी शिष्य इस प्रकार कहा तो क्यों कहा कहते है आचार्य बुद्धि संवादार्थम शिष्य ने इस प्रकार कहा शिष्य कह सकता था गुरु हमने जान लिया इतना तो कह सकता था किंतु कहा नो ने थी वेद इस प्रकार क्यों कहता है कहते हैं कि आचार्य बुद्धि संवादार्थम आचार्य बुद्धि अर्थात आचार्य को मतलब ये बात समझ में आ जाए कि हम जो समझा है वो ठीक ही है हम कोई मतलब गलत चीज अन्य कुछ अर्थ नहीं समझ गया इसको टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में एक शब्द तथा तथा च इति आचार्य बुद्धि संवाद सति इस प्रकार कहेगा तो आचार्य बुद्धि का संवाद संवाद सम्यक अर्थात वो बता दिया और अर्थांतर अनाभिधान सति अर्थात आचार्य का बुद्धि अर्थात आचार्य को पता चलेगा कि हाँ हम मतलब जो जाना है हम ठीक जाने हैं और हम कुछ गलत चीज भी नहीं कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है जो चीज हम जानते हैं अगर वो हमारा संस्कार बहुत दृढ़ नहीं है हम कहना चाहते हैं कुछ और संस्कार हमारा है कुछ अलग इसको कहते हैं प्रमाद अर्थात कहना चाहते थे कुछ किन्तु दृढ़ संस्कार के बल से हम और कुछ कह दिए ये है कि अर्थात जो हम कहना चाहते हैं उसका संस्कार हमको दृढ़ नहीं हुआ नहीं तो संस्कार दृढ़ होगा तो जो कहना चाहेंगे वही कह देगा कभी कभी ऐसा होता है कुछ कहना चाहता था कुछ अलग निकल गया तो इस प्रकार की वो नहीं है अर्थांतर अन सति। शिष्य कुछ अलग अर्थ को नहीं कहा और जो अर्थ कहा आचार्य जो कहे थे वही आचार्य अभी समझ गए की वो ठीक ही अभी समझ गया आचार्य बुद्धि संवाद अर्थम भाष्य में आचार्य बुद्धि संवाद और दूसरा कह देंगे मंद बुद्धि ग्रहण व्यापोहारम च तो शिष्य मंद बुद्धि वाला हो ऐसा आचार्य को मतलब संशय न हो आचार्य ऐसा न मान ले कि शिष्य मंद बुद्धि है मंद बुद्धि है अर्थात तो अभी चुप रहा आकर के अपना अनुभव को नहीं कह पाता है तो अर्थात तो चुप रहा अर्थात तो मंदबुद्धि अर्थात विषय उसको ठीक से ग्रहण नहीं हुआ एक नंबर टिप्पणी दे दिया अगर्जने ही मंदबुद्धि मौनालबनादार्य बुद्धि अगर्जन अर्थात जो कहा कि यो नेद तेद नो वेदेती वेद च ये वाक्य अगर वो नहीं कहता तो फिर चुप रहता तो चुप रहने से आचार्य मानते हैं कि इसको शब्दार्थ अर्थात ग्रहण नहीं हुआ अभी आगे भाष्य में तथा च तथा पुराना पुस्तक में था में आकर नहीं था तथा चर्जितम उपपन्नं भवती यो नदेद इति पाठ तो इतना है यो नदेद इति तो गर्जितम उपपन्नम गर्जितम अर्थात तो वही जो कहता है कि हम जो बात कहता है वो जिसको पता है वही ब्रह्म को ठीक जानता है इस प्रकार की निश्चात्मक वाक्य इसी को यहाँ गर्जन शब्द से कहा गया यह मंत्र पूरा हुआ आगे मंत्र के लिए टीका में शिष्य अभी शिष्याचार्य उपदेश किए शिष्य अपना तर्क से विचार करके अनुभव से निश्चय करके आकर के बता भी दिया अभी आचार्य शिष्य का ये जो आवश्यकता वाद कथा ये पूरा हो गया इसका कार्य हो गया आचार्य को व्याख्यान करना था और शिष्य को ठीक ठीक ग्रहण कर लेना था ये अब हो गया हो जाने के बाद अभी कहते हैं आगे भाष्य में शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्त्य स्वयं रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत निवृत्तम एव बोधयति बोधयती शिष्याचार्य संवादात शिष्य आचार्य इनका संवाद हो रहा था उसे प्रतिनिवृत्य हट करके क्योंकि शिष्याचार्य का उनका कार्यक्रम पूरा हो गया जितना होना था शिष्य को ज्ञान हो गया था आचार्यों का भी पूरा हो गया अभी स्वयं रूपेण श्रुति अभी आगे जो मंत्र आ रहे हैं ये स्वयं श्रुति का ही कथन है श्रुति कहती है अभी समस्त संवाद निर्वृतर्थम एवं बोध यती जितना सारे संवाद हो गया उससे जो निष्कर्ष उसको फिर कहते हैं तो क्यों कहते हैं कहते हैं सब पूरा हो गया किंतु जिनको तो शिष्य को हो गया कार्य हो गया वो तो अपना चला गया किंतु बाकी जो लोग सब बैठे थे कहते हैं उनको तो नहीं हुआ ए, फिर दोबारा वो इसका क्या कहते हैं अर्थात तो उपसंहार जैसा करके श्रुति अभी कह रहा कह रही है समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम जो आचार्य शिष्य का बीच में सब संवाद हुआ उसी को फिर श्रुति दोबारा उसका निष्कर्ष को कह रहा है अन्य लोगों को यश्या मतंग, मतंग मतंग येद सह यह ये श्रुति का वचन है यमतंग त मत यतम स न वेद जानता अभिज्ञातम अभिजानता विज्ञातम श्रुति कहती है कि यश अमतम अमतम अर्थात विदितत्व न ज्ञातम विदित अर्थात विषयत्व विषयत्व जो नहीं जानता है इस आत्म तत्व को उसके लिए वो अमत हुआ तस् मतम वो ही ठीक जानता है विषयत्व नहीं जानता है किंतु आत्मत्व जानता है जैसे दर्पणों के सामने में खड़े होकर के हम दर्पण में जो देखते हैं वो मुख को देखते हैं नहीं देखते हैं तो जो दिखता है वो प्रतिबिंब है वो बिंब नहीं है जो प्रतिबिंब है वो चक्षु का विषय हो रहा है अभी विषय हो रहा है किंतु उस प्रतिबिंब का उपस्थिति से जो बिंब का निश्चय हो जाता है वो बिंब विषय बन गया क्या नहीं बन गया किन्तु बिंब का उपस्थिति में कोई संशय रहा क्या नहीं रहा तो इसी प्रकार के विषय तुन अभी वो नहीं जाना विषय तुन तो प्रतिबिंब को जानता है तो इस प्रकार के कहते हैं विषय तुन नहीं जानता अमतम जिसका इस प्रकार की स्थिति है तत्व मतम और जो कहता है कि हम तो जानता है कैसे जाना कहते हैं आंख से देखा मुख मुह को अपने मुखों को हम आंख से देखा तो वास्तविक आंख से वो मुखो को देखा ना प्रतिबिंब को देखा प्रतिबिंब को देखा इसलिए श्रुति कहती है कि मतम <PTSD> जो मानता है कि हम विषय तुन जानता है स नेद वो तो प्रतिबिंब को ही जानता है जब प्रतिबिंब को जानता है अर्थात तो उसी को मैं मान लिया चक्षु से तो प्रतिबिंब को देखा किन्तु मान लिया कि की तो ग्रीवा में है वहां वो नहीं है किन्तु जो इस प्रकार नहीं मानता है मतलब नहीं जानता है जिसको जाना विषय तुन उसी को ही वास्तव मान लिया तो वो ठीक से जानता नहीं उत्तरार्ध इसी का अवधारण कराते हैं बीजानतम तो अभिज्ञातम क्योंकि प्रथम पाद में कहा गया कि यश्य अमतम मतम जो विषय तुम्हें नहीं जानता है वो ही आत्म तत्व को ठीक जानता है अर्थात तो वो ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी है तो तृतीय पाद में कहते हैं कि वो हो गया बीजानंद तो तेसाम बीजानतम अर्थात तो ज्ञानियों का कि जो आत्म तत्व है ब्रह्म अभिज्ञात अर्थात विषयत्व न ज्ञात नहीं होता है अवधारण कर देते हैं और जो अज्ञानी है वो कहते हैं कि विषयत्वेन जानते हैं विषयत्वेन किसको जानते हैं कहते हैं शरीर प्राण इंद्रिय मनो बुद्धि ये सब को विषयत्वेन जानते हैं और जो उसी को मैं मानेगा आत्मा मानेगा तो कहेगा कि मैं जान लेता हूँ बुद्धि को जानता हूं मन को जानता हूं अथवा शरीर को जानता हूं वो उस, उसके लिए विषय तुम ज्ञात होता है वो तो अज्ञानी है चतुर्थ पाद में उसी को अवधारण करवा रहे हैं अभिजानताम विज्ञातम अभिजानताम अज्ञानी नाम ब्रह्म कैसा है विज्ञातम क्योंकि वो आत्मा कहने से शरीर मनोबुद्धि इत्यादि को समझ रहा है वो तो विज्ञात होते हैं और वो कहता भी है कि आत्मा मेरे लिए विज्ञात है ये अवधारण अर्थ में उत्तरार्ध अथवा हेतु अर्थ में ऊपर में प्रथम पाद में कहा गया कि यस्य अमतम तस्य मतम ततम तो क्यों ऐसा है कहते हैं तृतीय पाद में कहते हैं क्योंकि जो ज्ञानी है उसके लिए ब्रह्म विषयत्वेन नहीं जाना जाता है वो नहीं जानता है विषयत्वे ये हेतु भी है या तो अवधारण अर्थ ले सकते हैं अथवा हेतु में ले सकते हैं इसी प्रकार की द्वितीय पाद का चतुर्थ पाद अवधारण कह सकते है हेतु कह सकते हैं अभी भाष्य में मंत्र का आरंभ हो रहा है व्याख्यान यश्यात मत, यश्या इत्यादि न मंत्र में है प्रथम पाद में यश्या मतम उसको कहते हैं आगे भाष्य में यश्द का अर्थ कहते हैं ब्रह्मा विदो ब्रह्म जो जानता है विधातु से किप हो जाता है ब्रह्म उप रहने पर यश का अर्थ ब्रह्म अमत उसका अर्थ कहते हैं अभिज्ञातम अभिज्ञातम का अर्थ अविदित जो विदित होता है अपने से भिन्नत्व भिन्नवे विषयत्व ये ब्रह्म इस प्रकार की नहीं है अविदिता ब्रह्म इति मत तो मंत्र में है तत तो मतम अर्थात मत नि अर्था अभिप्रायो निश्चय तस् तस्य ततम अर्थात ज्ञातम सम्यक ब्रह्म अभिप्राय जो विषय तेना नहीं जानता है आत्मत्वे न जानता है उसके द्वारा ब्रह्म सम्यक ज्ञातम इस प्रकार की माना जाता है और पुनर मतम ज्ञातम विदिता मैं ब्रह्म निश्चय न वेद एव स न ब्रह्म विजाति स मंत्र का द्वितीय पाद का अर्थ कहते हैं यसे पुनः मतम पुनः अर्थात पूर्व से भेद दिखाने के लिए ज्ञानियों से भेद दिखाने के लिए यश पुनर्मत मतम का अर्थ ज्ञातम ज्ञातम का अर्थ विदितम विदित अर्थात विषयत्व ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म इति निश्चयो जिसको इस प्रकार निश्चय है मैं ब्रह्म को तो विषयत्व न जान लेता हूँ जैसे प्रतिबिंब को दर्पण में देखता हूँ न वेद एव वो तो जानता ही नहीं भाष्यकार कहते हैं न वेद एवस एवं कि भाषा मंत्र में नहीं है भाष्यकार करें अर्थात वो तो जानता ही नहीं है न वेद एव यहाँ एवकार क्रिया के साथ गया अर्थात वो क्रिया को ही निषेध कर देता है अर्थात उसका ज्ञान तो हुआ ही नहीं एवकार तीनों के साथ जा सकता है विशेष्य के साथ जा सकता है विशेषण के साथ जा, साथ जा सकता है क्रिया के साथ भी जा सकता है जैसे एक वाक्य हम कहेंगे की पार्थो धनुर्धरो भवती तो पार्थो धनुर्धरो भवती एक वाक्य हो गया ये वाक्य में विशेष्य कौन है पार्थ और विशेषण धनुर्धर और क्रिया भवती हम एवकार तीनों के साथ जोड़ जोड़ सकते हैं अर्थ किंतु अलग अलग हो जाएगा जब हम पार्थो के साथ एवं जोड़ देंगे अर्थात तो पार्थ एव धनुर्धरो भवती पार्थ एव अर्थात तो वहां पार्थ के साथ आप दूसरा किसी को जोड़ नहीं पाएंगे पार्थ एव विशेष्य के साथ जब एवकार आएगा उसका अर्थ हो जाएगा अन्य योग व्यवच्छेद पार्थ के साथ आप अन्य का योग करवा देंगे कोई दूसरा धनुर्धर हो जाएगा भीष्मण इत्यादि करते है? नहीं पार्थ एव धनुर्धर पार्थ ही इसको कहा जाता है अन्य व्यवच्छेद दूसरा का योग नहीं हो पाएगा तो ये हो गया अभी दूसरा आगे कहेंगे विशेषण के साथ एवकार जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे पार्थो धनुर्धर पार्थ धनुर्धर एव भवती इस प्रकार हो जाएगा अर्थात पार्थ धनुर्धर एव भवती पार्थ धनुर्धर एव भवती अभी भीष्म धनुर्धर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे पार्थ धनुर्धर एव भवती हो पाएंगे अब भीष्म भी धनुर्धर हो जाएंगे करुण भी धनुर्धर हो जाएगा भवति, पार्थो धनुर्धर एव भवती पार्थो गो भवती नवती अर्थात तो अभी कहते हैं कि पार्थो विशेष तो ऐसा रहा उसके साथ दूसरा विशेषण नहीं आ पाएगा या दूसरा विशेषण नहीं आ पाएगा इसका क्या अर्थ है अगर दूसरा विशेषण आ जाएगा तो पार्थ का धनुर्धर तो हट जाएगा क्योंकि दूसरा विशेषण आ गया तो ये विशेषण को हटा देगा अगर ये विशेषण को हटा देगा तो इसको कहा जाएगा अयोग कर दिया जो पार्थ में धनुर्धरत्व ये धर्म रहना चाहिए था अगर गदाधरत्व आ जाएगा कहेंगे आप कहेंगे कि अभी गदाधरो एव भगवती अर्थात धनुर्धरो को हटा दिया अगर आप एवकार नहीं कहेंगे तो कहेंगे वो धनुर्धरत्व को हटा देगा हटा देगा अर्थात तो अयोग कर देगा तो अयोग का एवकार दे करके व्यवच्छेद कर दिया आप धनुर्धरत्व का अयोग नहीं कर पाएंगे किस पद देने से एवकार देने से एवकार अभी किसके साथ दे रहे हैं विशेषण के साथ धनुर्धर के साथ दे रहे हैं जो विशेषण के साथ दे रहे तो हैं विशेष्य तो ऐसे खड़ा है कह रहे हैं कि इस विशेष्य का इस विशेषण को आप हटा नहीं पाएंगे ये विशेषण तो रहेगा विशेषण को हटा देंगे तो अयोग हो गया अयोग तो हम अभी अन्य का अयोग नहीं कर रहे हैं गदाधर तो का ला रहे हैं। हैं, वो विचार भी नहीं है धनुर्धर एव तो एव को हटा देंगे तो धनुर्धर को कोई हटा दे सकता है हट जाएगा तो अयोग हो जाएगा इसलिए कहते हैं अयोग आप नहीं कर पाएंगे अयोग का व्यवच्छेद तो करवा देगा एवकार ये हो गया विशेषण के साथ जब एव देंगे और अगर क्रिया के साथ एवकार देंगे तो कहा जाएगा पार्थो धनुर्धरो भवती एवं ये वो इस प्रकार क्यों कहा जाता है है कहते हैं दूसरा कोई आकर के कहता पार्थ धनु न भवती अर्थात अभी ये पदों का और अन्वय को वो हटा दिया सब कहते हैं कि अत्यंत तो अयोग कर दिया पहले तो केवल विशेषण का अयोग कर देता था अभी ये धनुर्धर के साथ पार्थ अर्थात ये दोनों का सब हटा दिया भगवती क्रिया के साथ किसी का संबंध नहीं रहने दिया धनुर्धर न भगवती के दिया था। भावती क्रिया के साथ सभी का हटा दिया तो इसको कहते हैं अत्यंत तो अयोग कर दिया जो विशेषण को हटा रहा था खाली अयोग कर रहा था अभी सबको हटा देता है कहते हैं अत्यंत अयोग हो गया जब हम भगवती के साथ एवकार दे देंगे कहते हैं अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद कर दिया एवकार तीनों के साथ जा सकता है ये अभी हम एक वाक्य में तीनों दिखा दिए साधारणतः तो इसका दृष्टान्त तो अलग अलग दृष्टांत तो दिखाते हैं तो ये अन्य योग व्यवच्छेद के लिए पार्थो पार्थ एव धनुर्धर कहते हैं और अयोग व्यवच्छेद के लिए शंख पांडुराव कहते हैं पांडुराव पांडुर और पांडर दोनों शब्द व्यवहार होता है तो शंख पांडर एव इस प्रकार कहते हैं और जब क्रियापद के साथ नीलम कमलम भवत्येव ये तीन दृष्टांत तो देते हैं एक वाक्य में होने से क्या है न हमको थोड़ा बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है कि कैसे अंतर पड़ता है ये विशेष के साथ देने से विशेष के साथ देने से यहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म इतिश्चय न वेद एव स नेद तो एवं कार भी किसके साथ ले रहे क्रिया के साथ अर्थात अत्यंत अयोग्य कर दिया अर्थात उसको बिल्कुल हुआ ही नहीं न ब्रह्म विजानाती सह वो ब्रह्म को नहीं जानता है विद्वत अविदूषोर यथोक्त पक्ष अवधारयती विद्वान और अविद्वान ये दोनों का दो पक्ष हो गया प्रथम पद में विद्वान का बात है और अविद्वान का बात है प्रथम पाद में विद्वान का बात है मतम तस् मतम ये विद्वान का बात है और द्वितीय पाद में अभिद्वान का बात है अभी कहते हैं विद्वत अभिदूषोक्त पक्षो ये पूर्वार्ध में कह दिया गया अवधार यथी उत्तरार्ध में उसका अवधारण करते हैं एक के साथ तीन और दो के साथ चार अभिज्ञातम तृतीय पाद में अभिज्ञातम इसका अर्थ अमतम इसका अर्थ अविदितम एव ब्रह्म अमतम अविदितम एव ब्रह्म अविदितम जो विषयत्व ज्ञात होता है उसको विदित कहते है। है। भी जानताम, भी जानताम है। हैं अविदित विषयत्व नहीं होता है सम्यक विदित वित्ती जो लक्ष्यार्थ अनुभव कर लिए है उनको सम्यक विदितवान कहा जाएगा वो लोग ब्रह्म को कैसे जानते है कहते हैं विषयत्व नहीं है अविदितम विज्ञातम अभिजानता चतुर्थ पाद में कहा विज्ञातम अर्थात विदितम ब्रह्म ब्रह्म अभिजानता ब्रह्मण अभिजानतम जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं असम्यक दर्शी नाम वो लोग असम्यक दर्शी सम्यक दर्शी नहीं है सम्यक दर्शी जो ठीक ठीक जान रहे असम्यक दर्शी जो ठीक ठीक नहीं जान रहे ठीक ठीक नहीं जान रहे है तो किसको वो ब्रह्म जान रहे है कहते इंद्रिय मनो बुद्धिशु एव आत्मदर्शी नाम इत्य एव आत्मदर्शी नाम अच्छा आत्मत्व दर्शिनाम इस प्रकार के होना चाहिए इंद्रिय मनो बुद्धिशु एव आत्मा आत्मा अर्थात भाव प्रधान निर्देश इंद्रिय में आत्मत्व मन में आत्मत्व बुद्धि में आत्मत्व इस प्रकार की वो लोग जानते हैं उनको यहाँ कहा गया है द्वितीय पाद में मतम यश चतुर्थ पाद में उनको अभिजानतम शब्द से कहा गया जो कि इंद्रिय मनो बुद्धि इत्यादि को आत्मा बोल करके मानते हैं कहीं क्यों उनको मानते हैं जो कहते गंगा किनारे सामान बेचने वाले होते हैं वो लोग भी हो सकते हैं तो इन्द्रिय मनोबुद्धि को आत्मा मानने वाले के लिए आप कह रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं कह रहे हैं तो इसके लिए भाष्यकार कहते हैं न तो अत्यंत में अव्युत्पन्न बुद्धिनाम नाम पामराणाम जिनका शास्त्र का संस्कार ही नहीं है उनके लिए ये मंत्र नहीं कह रहे हैं द्वितीय और चतुर्थ पाद में अत्यंत में अव्युत्पन्न बुद्धि अव्युत्पन्न बुद्धि और शास्त्र का संस्कार ही न उनके लिए ये अभिजानतम शब्द नहीं कहा जाता है न ही विज्ञातम अस्माभिर् ब्रह्म इति मतिर्भवती अगर वो लोग कभी कहेंगे कि हाँ हम ब्रह्म को जानता है तो भी उनके लिए मंत्र ये हो सकता है उन लोगों का तो ब्रह्म क्या कोई उनका विचार ही संस्कार ही नहीं है इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि सु आत्मदर्शी तु ब्रह्म उपाधि अविवेका अनुपलम्भा अविवेक अविवेका अनुपल्भा बुद्ध्या विज्ञातवाद विद्रेपपद इत्यतः सम्य दर्शन पूर्वपक्ष उपनस्यम अभी इंद्रमोबुद्दी ये सब उपाधि ये कल विचार आया था ये सब किसके किसकेले उपाधि बनते हैं सब मुख्या मतलब चैतन्य का ये सब उपाधि है उपाधि अर्थात ये सब जब आ जाते हैं कार्य करने लगते हैं तभी तो उसका हो जाता है चैतन्य का ये सब अभिव्यंजक है उपाधि है इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि सुमदर्शी नाम आत्म ऐसे वो मानने वाले तू ब्रह्म उपाधि विवेक अनु, अनुपल्भात ब्रह्म और उपाधि ये दोनों का विवेक वो लोग नहीं कर पा रहे हैं क्यों कहते हैं इंद्रिय मनोबुद्धि ये सब उपाधि है उसी में ही ये आत्मा तो वही उसी को आत्मा मानते हैं अर्थात आत्मा और ये उपाधि में वो विवेक नहीं कर पा रहे है अनुपलम्बा इसलिए बुद्धि आदि उपाधेश्च बुद्धि आदि जो उपाधि है बुद्धि इंद्रिय मनो शरीर इत्यादि ये सब विज्ञान तत्वाद आपने से भिन्न है विषयत्व न जान लेता है जिसको आत्मा वो मानता है उसको विषयत्व न जान भी लेता है इसलिए कहता है विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांति उसको इस प्रकार ज्ञान हो जाता है तो मैं तो ब्रह्म को जानता हूँ ब्रह्म आत्मा बोल करके शरीर मन बुद्धि इत्यादि को मानता है ये सब उसका भ्रांति ये संभव है इति अतः इसको ये भ्रांति है इसको क्यों दिखाना है अभी आपको ज्ञान करवाना है जो ज्ञान होगा वो सब बात कहना है ये भ्रांति है उसको दिखाना क्या जरूरत है तो आप योग सूत्र पढ़ेंगे वहा सब सिद्धि का बात कहा गया है तो ये सब सिद्धि कहेंगे सिद्धि यहाँ क्यों कहा गया है हमको तो समाधि का वहाँ अभिप्राय है उसका वर्णन करना चाहिए सिद्धि क्या है कहते हैं सिद्धि का विचार करके अंतिम में कह देंगे की ताहा अंतर आया ये सब प्रतिबंधक है क्यों कहते हैं पूर्व पक्ष न उपन्यास्त वो तो विरोधी तो है विरोधी को इसलिए बताएंगे कि क्या करना चाहिए भी कहा जाएगा क्या नहीं करना चाहिए ये भी कहा जाएगा नहीं तो करना चाहिए के साथ उसको भी थोड़ा कर ले साथ कहते हैं वो नहीं होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी कहा जाता है उसको पूर्व पक्ष कहा जाता है अतः सम्यक दर्शन पूर्वपक्ष उपन्यास्य विज्ञातम अभिजानता सम्यक दर्शन का ये पूर्व पक्ष है विपरीत स्थिति है उसको कहा गया विज्ञातम अभिजानता ये जो चतुर्थ पाद है वो सम्यक दर्शन का पूर्व पक्ष विपरीत बुद्धि ये हो गया अवधारणा में उत्तरार्ध मंत्र का उत्तरार्ध अवधारणा में अभी आगे भाष्यकार कहते हैं अथवा उत्तरार्ध में या तो अवधारण अथवा हेतु पूर्वार्ध क्यों है क्योंकि उसका हेतु हो गया उत्तरार्ध पूर्वार्ध में प्रथम पाद में आ गया यश्या मतम तस् मतम तो ये क्यों है कहने अभिज्ञातम विज्ञानतम ज्ञानियों के लिए विषय विषयत्व ज्ञात नहीं है इसलिए ज्ञानी कहता है कि अमतम ब्रह्म ये हेतु उत्तरार्ध अभिज्ञातम इत्यादि ये दोनों प्रकार के उत्तरार्ध का व्याख्यान हो सकता है ये यह मंत्र पूरा हुआ आगे ठीक है हाँ, ठीक है लोकेश तत्त्वं रूप्यादि सुक्तियादिंग भवति लोक में भी तत्त्वं बीजानत सुक्तियादि का तत्व को जो जानता है रूप्यादि तो य्यादि भवति क्योंकि जो का, या तो भवति भवति तमाम अभिज्ञाता अभीता तो अभी विषय नहीं जानता है विषय तो रूप अभिज्ञाता तत्व तो बीजानतम हाँ ठीक है यहाँ पंक्ति का इस प्रकार अर्थ लगाना है लोके सुदि तत्व बीजानतम वास्तविक हम भी भाष्य पूरा करके जो पंक्ति देखा था तो हम भी आगे मंत्र में चला गया ये पंक्ति को हम ही स्वयं देखना ही भूल गया था ये प्रमाद है हमारी ठीक है लोके सुक्तियादि तत्व बीजानतम जो सुक्तियादि तत्व को ठीक से जान लिया अभी सुक्ति को जब वो देखता है किस से देखता है किस मतलब प्रमाण से देखता है चक्षु से देखता है तो चक्षु से देखने से कहते हैं सुक्ति आदि तत्वो को वो चक्षु से देखता है वो प्रामाणिक ज्ञान है जो अभी सुक्ति आदि तत्वों को चक्षु से देख करके प्रामाणिक मानता है अभी अध्यस्त जो रूप आदि जो ये रजत का ज्ञान हुआ था तो उसको वो चक्षु से नहीं देखा था वो तो अर्थात तो प्रामाणिक नहीं है ए? अध्यस्तम रूप्यादि अभिज्ञातम भवती वो तो पहले भ्रांति समय में वो देख लिया था कैसे देखा था कहता तो कि अभी तो हम चक्षु से सुक्ति को ही देख रहे हैं जो ये तत्व को समझ जाता है वो जानता है कि हम जो रजत को देखा था उसका प्रमाण ज्ञान हमारा वो नहीं था वो तो हमको भ्रांति हुआ था प्रमाण ज्ञान से तो अभी हम सुक्ति आदि तत्वों को ही देखता है इसलिए जो ये रूप्यादि है वो तो अध्यस्तम अध्यस्तम अर्थात वो प्रमाणत्व न ज्ञातम अर्थात तो अर्था तो ये सुविधित अर्था मतलब वो प्रामाणिक नहीं, नहीं है प्रमाण ज्ञान नहीं है इसलिए अभिज्ञातम भवति और अजानतम जो वास्तविक सुक्ति आदि तत्वों को जान लिया वो जान लिया की ये जो रूपयादि का ज्ञान हुआ वो तो अभिज्ञातम अर्थात वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है और अजानता मेवतु भवति। ये है इस प्रकार की जो नहीं जानता है वो तो रजत को ही देख रहा है वो कहेगा कि, कि अजानता में तू अध्यस्तम विज्ञातम भवती तो हम तो सुक्ति को रजत को ही देखा रजत तो मेरे द्वारा विज्ञात है किंतु जो वास्तविक सुक्ति तत्व को देख लिया वो कहेगा सुक्ति विज्ञातम मतलब प्रमाण से ज्ञात हुआ है रजत तो इस प्रकार नहीं है अज्ञानता मेवतु अध्यस्तम विज्ञातम भवति ये हो गया दृष्टान्त इसी प्रकार की दार्ष्टान्तिक में हो गया ये जो इंद्रिय बुद्धि ये सब अध्यस्त है तो जो अजानता है अज्ञानी है वो ही अध्यस्त पदार्थों को ही जानता है तो उन्हीं को वो विज्ञात बोल करके कहता है इसलिए वो सब अजानता अजानत अर्थात अज्ञानियो है तथा तो ब्रह्मणी ज्ञेयत्व अध्यस्तत्वादेव ब्रह्म में ज्ञेयत्व ये भी अध्यस्त है ब्रह्म ज्ञेय अर्थात ब्रह्म में ज्ञेत्व आ जाएगा ब्रह्म विषय बन जाएगा ब्रह्म में विषयत्व आ जाएगा तो ब्रह्म में विषयत्व ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है ये भी अध्यस्त है अध्यस्त होने से तत्विदो न ज्ञातम ब्रह्म तत्विद बहुवचन है ये लोग ज्ञात ब्रह्म इति न पश्यन्ति ब्रह्म ज्ञात है उसमें ज्ञेयत्व आ जाएगा इस प्रकार की नहीं है जैसे घटक ज्ञात हो जाता है उसमें ज्ञेयत्व तो है अपने से भिन्न है विषयत्व आ जाता है ब्रह्म में इस प्रकार की विषयत्व नहीं आएगा अध्यस्त पदार्थ में ज्ञातत्व तो नहीं आएगा वो तो अभिज्ञात रहेंगे अर्थात वो प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है अच्छा ये अर्थात ये निश्चय करवाते हैं पूर्वार्ध को हेतु मत अर्था तो अर्थात पूर्वार्ध क्यों है क्योंकि उत्तरार्ध है पूर्वार्ध अर्थात ज्ञानी अज्ञानी का वचन है ज्ञानी कहता है मतलब ज्ञानी के लिए कहा गया यश्य मतम यश्यामतम तस्य अमतम ये क्यों है कहते ज्ञानियों के लिए अभिज्ञातम विषय तो उत्तरार्ध हेतु है उसी के लिए ये टीकाकर उसका स्पष्टीकरण दे दिया जो अध्यस्थ होता है वो स्पष्ट रूप से अर्थात प्रामाणिक ज्ञान नहीं होता है उसका आगे भाष्य में ज्ञात ब्रह्मत्व अदर्शन ब्रह्मास्मी कथम इति चेत यहां तक ये यह प्रश्न होता है ब्रह्म अभी आप कह दे कि ब्रह्म ये ज्ञात नहीं है क्योंकि आप कह दे कि बिजानता अभिज्ञात अभिज्ञातम विजानतम हिजानतम हाँ, अभिज्ञातम ऐसा आपने कह दिया हाँ। ब्रह्म ज्ञात तो नहीं हुआ ज्ञात ब्रह्म तो अदर्शने अदर्शन अर्थात तो ज्ञात ब्रह्म इस प्रकार की अगर ज्ञान नहीं होता है तो दो नंबर टिप्पणी देखिए ब्रह्मण ज्ञातत्व तो अनवबोधे इत्यर्थ जैसे घट हमको चक्षु से ग्रहण हुआ हम कहते हैं घटो ज्ञात घट में ज्ञातत्व तो आ गया अभी घट्ट को हम ग्रहण कर रहे हैं ज्ञातत्व ही न ग्रहण करें ज्ञातत्व विशिष्ट घटक का ग्रहण हुआ इसी प्रकार की ब्राह्मण ज्ञातत्व अनवबोधे ब्रह्म में ज्ञातत्व है इसका अगर ज्ञान नहीं हो रहा है फिर उसका व्यवहार कैसे करेंगे घट में ज्ञातत्व नहीं है हमको हम घट का व्यवहार कर पाएंगे घट हमको तो ज्ञाते ही नहीं है तो जिससे जिसमें ज्ञातत्व नहीं आता उसका व्यवहार नहीं हो पाएगा अभी ब्रह्म में ज्ञातत्व तो नहीं आया तो व्यवहार कैसे होगा व्यवहार क्या करता है कहते अहम ब्रह्म अश्मी इस प्रकार के व्यवहार चार प्रकार के होते हैं अभिज्ञा अभिवदन आनोपादान अर्थ क्रिया कारित्व ये चार प्रकार के व्यवहार यहाँ ब्रह्म अश्मी इति कथम व्यवहारती ये किस प्रकार व्यवहार कर रहा है अभिवादन अर्थ तो ये व्यवहार कैसा करेगा और अभिज्ञा भी अर्थात तो उसको ज्ञान ही कैसे होगा और जिसमें ज्ञातत्व तो नहीं आ पाएगा उसमें ज्ञान कैसे होगा तीन नंबर टिप्पणी दिया कहते हैं ज्ञातस्य एवं व्यवहार विषयत् जो ज्ञात होगा उसी का ही आगे व्यवहार हो सकता है तथा चय प्रयोग पूर्व पक्षी ये प्रयोग अनुमान दे रहे हैं ब्रह्म ज्ञातंग भविम अर्ति व्यवहार अंगत्वात घटवत घट में व्यवहार अंगत्व रहेगा और घट में ज्ञातत्व रहता है रहता है पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म भी व्यवहार का अंग है होने से वहां भी ज्ञातत्व का रहना चाहिए अगर ज्ञातत्व नहीं रहेगा साध्य नहीं रहेगा तो हेतु हेतु भी नहीं, नहीं रहेगा हेतु क्या है व्यवहार अंगत्व जिसमें ज्ञातत्व नहीं रहेगा वहां व्यवहार अंगत्व भी नहीं रहेगा पूर्व पक्ष कह रहा इति चेत सिद्धांति अभी तो बिल्कुल अर्थात तो नकारात्मक जैसे कहते हैं ना कभी कभी जो बालक होता है उसको चाहिए चॉकलेट खाना और माता पिता कुछ विशेष गुरुत्वपूर्ण काम में व्यस्त है और वो कहता रहेगा मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए कैसा कह देता है वो पिता चल इस प्रकार के इस प्रकार, इस प्रकार के सिद्धांत अभी पूर्व पक्ष अब कुछ नहीं समझते इस प्रकार कह दिया आगे का वाक्य देखिए टीकाकार कह रहे हैं कथम अनयाना रन पेटिक चिंत इष्टक रनपेटिक कथम अनयाहका चिंतया इस प्रकार पाठ है न पेटक पेटक है हाँ किम कि, अच्छा वो तकार से पहले ठीक है किम अन्या इष्टक को किम अन्या रत्न पेटी का चिंताया जो लोग ईटा ढोने वाले होते हैं वो भी चिंता करते हैं कि ये रत्न को कैसे ढोया जाएगा ये रत्न उनको आपको उसे क्या मतलब है तो ईटा ढोने वाले हैं अर्थात तो पूर्व पक्षी ऐसे पूर्व पक्ष को सिद्धांत इस प्रकार कह दिया ये चार नंबर टिप्पणी देखिये बड़े महाराज जिसको कह रहे नहीं इष्ट का वत्न मंजूषो उ रत्न को ऐसा नहीं ढोया जाता है ये पता नहीं जो लोग रत्न ढोए होंगे कैसे <laughs> तो कुछ अलग है ढोते ऐसा मान सकते हैं जो लोहार के साथ कार्य करता है उसको अब सोनार के पास भेज देंगे वो सब सोने का ईटा बना देगा <laughs> बाकी कुछ नहीं बनाएगा इसी प्रकार की यहाँ बात है मंजूषा पेटी को भी कहते हैं को पेटिका वो तो टाप हो जाने से ईत हो जाएगा प्रत्यक्षात का सुप भाष्य में टीका में पेटक है रत्न पेटक चिंतया पाठ पेटक है ठीक है तो अच्छा ये रत्न मंजूषा वोहन अर्थात तो उसको ढोना इसमें क्या चिंता करना है अच्छा ठीक है आज यहाँ तक तो रहने दिये ओ नो मित्र सं वरुण शो भगवान श्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु नमो